जदि तोर डाक सुने क्यों ना शि तबी तो एक चल री जो तर डाक क्यों नाशी तबी तो एक चल री तो तबला चलो एकला चलो एक चलो एकला चल री तो चलो एक चलो एक चलो एक चलो जी तुर क्यू नो तो भी एक चलोरी हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार आज आपसे बात करने का विषय यूं ही बैठे बैठे मिल गया आप सोचेंगे ऐसे बैठे बैठे बात करने की क्या जरूरत आप पड़ी हाँ साहब जरूरत आप पड़ी कल हमने किसी व्यक्ति को दूर से देखा और हम उनको जानते थे वो भी हमको जानते थे हालांकि कोई मित्रता नहीं थी परंतु उनसे जान पहचान दुआ सलाम का रिश्ता तो था ही तो साहब हुआ ये कि जब उनको देख करके मैंने हाथ उठाकर उनको हलो करने की या यूँ कहिए सलाम करने की अभिवादन करने का इशारा दिया यानी कि मैंने हाथ उठाया हलो कहा और उन्होंने मुझे अदृश्य सा देखकर कर यानी कि ऐसा लगा मैं इनविजिबल हूँ या ग्लास का बना हूँ वो सामने देखते रहे मुझे बेहद अफसोस हुआ अफसोस शायद अफसोस यही शब्द नहीं है परंतु तो मुझे अजीब लगा कि आखिरकार ऐसा क्या है कि इस व्यक्ति ने मेरे हलों का जवाब नहीं दिया साहब ऐसी स्थिति अक्सर आ जाती है किसी न किसी की जिंदगी में मेरी जिंदगी में तो कई बार आ चुकी है हमारे एक परिचित हैं यूँ कहना चाहिए परिचित इसलिए कि वो बैंक के कर्मचारी हैं मैं भी उनको नाम से जानता हूं और वो भी मुझे नाम से जानते हैं और शक्ल सूरत से भी हम लोग एक दूसरे से मिल चुके हैं दुआ सलाम भी हो चुकी है और वो मेरे भाई के बहुत अच्छे दोस्त हैं या मैं यूँ कहूँ दोस्त कहना तो शायद भाई को भी अच्छा नहीं लगेगा और वो तो शायद अपना अपमान ही समझेंगे क्योंकि वो बहुत उच्च पद पर पहुंच गए थे और मैं ये पद का सब बात इसलिए ला रहा हूं कि जो मैं आगे बात कहने जा रहा हूं उसमें पद शामिल है तो चूंकि वो उच्च पद पर पहुंच गए थे और मेरा भाई तो निम्न पद से रिटायरमेंट ले लिया था उसने तो शायद वो उसको अपना दोस्त तो कहना पसंद नहीं करेंगे भाई मैं नहीं जानता वो क्या पसंद करेगा मुझे नहीं लगता है कि वो भी शायद उन्हें अपना दोस्त कहे मगर खैर तो वो परिचित महोदय उनके साथ भी मेरा एक ऐसा ही कहूँ इंटरैक्शन मुकाबला आमना सामना हुआ था जबकि उन्होंने भी मुझको केवल इसलिए क्योंकि मैं एक निम्न पद पर था और वो एक उच्च पद पर थे तो उन्होंने मुझको देखकर कर अनदेखा किया और मेरे साथ में जो सज्जन थे उनसे मुलाकात की हाथ मिलाया और चूँकि वो दोनों समान पद पर थे तो उन्होंने बातचीत भी की और मुझे वो टोटली यूँ कहूँ इग्नोर करते रहे खैर इस प्रकार से घटनाएं तो अनेक हैं तो मगर कल की घटना के बाद उसके साथ में ही एक और भी घटना हुई अब देखिए आज मैं आपको सारी घटनाएं ही बता रहा हूं इनके बारे में बाद में बात करेंगे हमारे बिल्डिंग में जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूं यहां पर कोई फंक्शन था तो नीचे मैदान में बहुत से कुर्सियां लगी हुई थी और उस पे लोगों को जाकर बैठना था कुछ कार्यक्रम होना था फ्री फॉर ऑल था मतलब सब लोग कहीं भी बैठ सकते थे मगर कुछ कुर्सियां किसी क्रम में रखी गई थी तो साहब हमारी पत्नी जो थी वो चूँकि उस कार्यक्रम में शामिल हो रही थी इसलिए वो अलग थी और हम साहब अपना जाकर एक कुर्सी पर बैठ गए चूँकि हसप मामूल हम लोग आम तौर पर समय पर पहुंचने वाले व्यक्ति हैं तो साहब हम जो समय था उस पर पहुँच गए मगर नॉर्मली ये सब कार्यक्रम जो है वो समय से शायद ही कभी शुरू होते हैं तो वो कार्यक्रम भी समय पर शुरू नहीं हुआ और मुझे तकरीबन आधा पौना घंटा वहाँ मैं बैठा रहा इतफाक़न किसी भी व्यक्ति से कोई परिचित नज़र नहीं आया और जो एक दो लोग आए वो आ कर के मेरे बगल से कुर्सियाँ उठाकर कहीं और जाकर बैठ गए शायद कुछ और ने उनके मित्र रहे होंगे उनके साथ जाकर बैठ गए और थोड़ी देर के बाद मैं अकेली कुर्सी उस मैदान में उस स्थान पर मेरी थी साहब ये भी एक स्थिति थी जिसमें मुझको लगने लगा कि इस स्थिति को क्या कहें अब देखिए यहां पर एक शब्द मुझे याद आता है जिसको बोलते हैं शायद आउट ऑफ प्लेस यानी कि मैं अपने आप को महसूस कर रहा था कि ये जगह को मैं बिलोंग नहीं करता हूं अब उसके अनेक कारण हो सकते हैं आप कह सकते हैं साहब कि आप तो क्यों आप अपना घर छोड़कर यहां आ गए परंतु सवाल घर का नहीं है सवाल यह है कि किसी भी जगह पर जहाँ पर आप हैं यदि उस स्थान पर तात्कालिक रूप से आपको कोई और कोई संबंधी नहीं है संबंधी मेरा मतलब रिश्तेदारी से नहीं है एनीबडी विद होम यू हैव ए रिलेशनशिप अगर वो नहीं है तो क्या आप आउट ऑफ प्लेस नहीं महसूस करते साहब मैं तो कल मतलब वो जो हाल की जो एक दो घटनाएं जो मैंने आपको बताई मुझको लगने लगा कि ये क्यों हो रहा है क्या मैं वास्तव में अदृश्य हो गया हूं हाँ मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल सही है कि मनुष्य एक स्थिति ऐसी आती है जबकि वो वास्तव में अदृश्य हो जाता है और मुझे लगता है कि यह स्थिति उसकी उपयोगिता से उससे निर्धारित होती है मुझे लगता है कि यदि मैं उपयोगी होता उस भीड़ में किसी भी काम लायक होता तो शायद मैं अदृश्य न होता देखिए मैं यहां पर जानबूझकर इग्नोर शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मुझको इग्नोर किया गया इग्नोर तो तब करते हैं जबकि आपके एग्जिस्टेंस को स्वीकार करते हैं और उसके बाद उसको नकारते हैं यहां पर एग्जिस्टेंस को स्वीकार ही नहीं किया गया तो अगर एग्जिस्टेंस को स्वीकार नहीं किया गया तो क्या हुआ तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको आपके प्रेजेंस ही नहीं एक्सेप्ट हुई तो प्रेजेंस नहीं एक्सेप्ट होने का मतलब यह हुआ कि आप अदृश्य हो गए अब साहब यहां पर आके मैं एक क्षण के लिए रुकूंगा मैंने ऐसा महसूस किया और मेरे साथ यह घटना शायद बहुत बार नहीं हुई होगी मगर चुकी हुई और मुझे महसूस हुई आप सोचिए कि आप किसी दोस्त के यहां शादी में जाए तो दोस्त की अगर शादी है या दोस्त के यहां आप शादी में गए हैं उसके किसी रिलेटिव के साथ और आप अकेले हैं तो सवाल यह है कि आप तो दोस्त को जानते हैं परंतु दोस्त तो व्यस्त है और आप किसी अन्य को जानते नहीं तो वहां पर जाकर भीड़ में अकेलापन जो महसूस होगा क्या वही अकेलापन है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं पता नहीं साहब मुझे लगता नहीं अगर वहां पर भी आपको अदृश्य मान लिया जाए तो शायद वही अकेलापन है और अब मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूं कि हम लोग भी कभी कभी, कभी अदृश्यता मतलब हमारी ओर से भी ऐसा महसूस कराया जाता है दूसरे लोगों को आप जानते हैं किसको साहब वो जो हमारे बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड्स हैं या पुलिस बंदोबस्त में लगे हुए पुलिस वाले या कूड़ा उठाने वाले लोग सड़क पर काम करने वाले मजदूर यानी वो सभी लोग जो कि फेसलेस होते हैं हमारे लिए जो हमारे जो जिन जो होते हैं परंतु हमारे लिए उनका होना या नहीं होना उसकी कोई वैल्यू नहीं होती हम जब बात करते हैं तो हम कहते हैं आज हम रिक्शे पर गए परंतु वो रिक्शे वाला भी एक व्यक्ति था उसका हम उसका एग्जिस्टेंस ही स्वीकार नहीं करते हवाई जहाज पायलट ने चलाया पायलट एक व्यक्ति है उसका जिक्र नहीं होता तो सवाल यह है कि हम लोग भी अक्सर जब हमारे साथ हुआ तो हमने महसूस किया जब हम किसी और के साथ कर रहे हैं तब क्या हो रहा है अब साहब यहां पर मैं कोई भाषणबाजी नहीं करने जा रहा हूँ परंतु तो मैंने जब इस बात को सोचा तो मुझे लगा कि यार ये जितना आ, मतलब ये, जो मुझे महसूस हो रहा है इसके लिए जिम्मेदार मैं खुद ही हूँ आप सोचेंगे ये कैसे जिम्मेदार यानी आप खुद कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं जिम्मेदार इसलिए हो सकते हैं क्योंकि हमने उस संस्कृति को ही जन्म देने का प्रयास नहीं किया जहां पर कि यदि कोई व्यक्ति अकेला बैठा हो तो हम आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़े और उसको उठाएं। हम इंतजार करते हैं कि वो व्यक्ति हमारे किसी काम का होगा या वो व्यक्ति मनोरंजक होगा या उससे हमें कोई लाभ होगा तब हम उसका हाथ पकड़ेंगे या हम उसके पास जाएंगे या उसकी बात सुनेंगे क्यों ऐसा हम इंतजार क्यों कर रहे क्या एक ऐसी संस्कृति बन सकती है क्या एक ऐसे समाज ऐसा ऐसा समूह तैयार हो सकता है जो कि जब किसी को अकेला देखे तो आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़े और उसको उस अकेलेपन से बाहर लेकर आए साहब मैं आपको यही कह सकता हूं कि ये इसके लिए एक तरीका हो सकता है अब यहाँ पर बात ये आती है कि मैंने तो ये कह दिया कि हाँ साहब एक संस्कृति बनानी चाहिए एक समूह कल्चर समाज तैयार करना चाहिए मगर कब तैयार होगा समाज ही कोई बात नहीं कभी भी तैयार होगा आप आ, आपको किसी आपको जरूरत नहीं कि आप अपने साथ लोगों को बताएं आप खुद करना शुरू कर दीजिए ना मैं मैंने तो चूंकि मेरे साथ ये हो चुका है तो मुझे ये बात और शिद्दत से इसलिए महसूस हुई क्योंकि मैं ये प्रयास करता हूं कि यदि कोई व्यक्ति अकेला है तो उसको कम से कम अपने साथ खींचकर लाऊं मैं आपको यहाँ पर अपने बारे में अपनी प्रशंसा मैं अपनी प्रशंसा करने के लिए नहीं आपको बता रहा हूँ परंतु मैं ये बता रहा हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ जैसे मैं बिल्डिंग में वॉक करने के लिए जब निकलता हूँ शाम को तो अक्सर जो लोग अकेले कहीं बेंच पर बैठे होते हैं मैं कोशिश करता हूँ कि उनके साथ दुआ सलाम करूँ उनसे बात करूँ नाम पूछूँ और कहीं एक बात की शुरुआत करने की कोशिश करता साहब क्या ये हम लोग आपस में मिल कर के एक ऐसा कल्चर तैयार कर सकते हैं देखिए ये बात अक्सर कही जाती है कि जो लोग आ, मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है आप आ, आपके अंदर आप थोड़ा हार्डनिंग होती चली जाती है यानी हार्डनिंग इन द सेंस कि आपकी पसंद नापसंद बातचीत सब एक एक टफ स्टैंड की तरफ बढ़ता चला जाता है तो अब सवाल ये उठता है कि जब ये इतनी हार्डनिंग हो जाती है तो इसका मतलब क्या होता है कि लचीलापन खत्म हो जाता है तो आपको दूसरों की बात को स्वीकार करना कम हो जाता है अब इसका इलाज क्या है कि अगर आप दूसरों की बात को स्वीकार करने शुरू कर देंगे तो शायद आपकी लोगों से बात करने में रुचि बनी रहेगी तो अब सवाल यह है कि भाई जो व्यक्ति अकेला बैठा है हो सकता है उसमें हार्डनिंग हो गई हो मगर हम जब प्रयास शुरू करते हैं तो हमें ये इंश्योर करना है कि हमारे अंदर तो लचीलापन बना रहे और हम उस लचीलेपन का इस्तेमाल करते हुए बातें शुरू करें यहाँ पर आपको एक एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा देखिए क्या होता है साइकिल का पहिया होता है ना साइकिल के पहिया ये उदाहरण मेरा अपना है मैं कहीं कुछ गलती कर रहा हूँ तो आप बा बाकायदा इसको इग्नोर कर दीजिएगा काट दीजिएगा और हो सके तो मुझे डांट भी दीजिएगा फ़ोन करके या लिख करके या किसी भी तरीके से और यहाँ पर आपको ये बताऊँ मैंने ये सोचा कि जैसे साइकिल का पहिया होता है ना उसमें स्पोक्स होते हैं तो सारे स्पोक्स जो हैं, वो हब और रिम को जोड़े रहते हैं और जब उनका एक समूह तैयार होता है तो हब और रिम एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनकर दे स्टार्ट वर्किंग, और वो काम करते हैं तो साहब मगर अगर हम उन स्पोक्स को अलग अलग निकाल दें तो एट सम पॉइंट जब वो जुड़े हुए थे तो एवरी वन वॉज रिलेटेड टू द अदर वन मगर जब उनको अलग कर दिया गया तो क्या हुआ तो नन ऑफ देम वाज रिलेटेड टू एनी वन ऑफ देम दे ऑल बिकेम सेपरेट एंटिटीज और सच बात तो यह है कि अगर आप देखिए तो साइकिल में जो 24 या बत्तीस स्पोक्स होते हैं उनका और रिम का और हब का कोई रिलेशनशिप भी नहीं नजर आता तो वो सब अलग अलग हैं वो एक साथ कब होते हैं जिस समय कि वो एक काम करने के लिए जुड़े होते हैं अब साहब वही हालत हम आदमियों की भी है जब हम काम करने के लिए जुड़े होते हैं तब तो हम सब में कुछ ना कुछ संबंध होता है और इट बिकम्स ए वेरी स्मूथ रिलेशनशिप मगर चूंकि अक्सर वृद्धावस्था जब आती है तो उस वक्त हम किसी काम के लिए होते नहीं यानी वो तो वो हालत हो गई जबकि स्पोक्स को निकाल के अलग रख दिया गया हब को निकाल के अलग रख दिया गया रिम को निकाल के अलग रख दिया गया तो अब सवाल यह उठता है कि आज की तारीख में जबकि स्पोक हब और रिम सब अलग अलग रखे हुए हैं हम क्या कर सकते हैं मुझे लगता है साहब कि यहां पर हम कर ये सकते हैं कि हम उन हब स्पोक और रिम को कोशिश करके एक साथ लाने का प्रयास कर सकते हैं डेफिनेटली वो साइकिल का पहिया नहीं बनेंगे मगर साइकिल का पहिया नहीं बनने के जगह पर कुछ और तो बन सकते हैं तो अगर वो कुछ और बन सकते हैं तो क्यों ना उनको वो बनाया जाए और क्यों ना हम उसमें एक ऐसा प्रयास करें कि हम उन स्पोक और रिम को जोड़कर कुछ बनाने की कोशिश करें साहब मैं इस बारे में आपके विचार जानना चाहूंगा ये बहुत ही बहुत ही क्रूड विचार है मेरे आप लोग इसको रिफाइन कर सकते हैं और यदि कोई सुझाव देना चाहे तो मुझे ज़रूर दीजिए क्योंकि मैं इस माध्यम से यानी कि ये जो हमने जो बात कही इस बात कहने के माध्यम से मैं चाहूँगा कि इस बात को जगह जगह फैलाऊँ जैसे देखिए यहाँ पर आपको बताऊँ हमारे एक मित्र हैं उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रयास शुरू किया है उन्होंने प्रयास शुरू किया कि बैंक के एक समूह को उन्होंने जोड़ने के लिए बहुत बहुत ही भगीरथ प्रयास किया है और उसका नाम उन्होंने लकेटो दिया है लकेटो मतलब हमारे बैंक सर्कल्स में बटा हुआ है तो लकेटो मतलब लखनऊ सर्कल के लोग तो अब साहब लखनऊ सर्कल के लोग यानी जिन्होंने बैंक में लखनऊ सर्कल में काम किया और अब हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में हैं उन्होंने प्रयास करके एक ऐसा समूह बनाने की कोशिश किया है जिससे कि अलग अलग शहरों में जैसे हैदराबाद में लखनऊ सर्कल के कितने लोग हैं उनका कहना है सुझाव है कि भाई आप लोग मिलिए चुलिए बात करिए देखिए ये जोड़ने का प्रयास है यानी कि उन्होंने क्या कोशिश किया कि ये स्पोक्स और हब और विंग तो अलग अलग हो गए यानी जब एक साथ काम करते थे बैंक में तब तो हब स्पोक विल तीनों यूटिलिटेरियन थे मगर अब उन्होंने कहा कम से कम भैया स्पोक लोग आके मिलो तो सही यहां पर ये विचार अपने आप में कितना श्रेष्ठ है मैं तो यही कह सकता हूं अब यहाँ पर एक बात और भी ध्यान में रखने की है कि हमारे वो मित्र जो कि पदानुक्रम के हिसाब से जिन्होंने हमको इग्नोर कर दिया था मैं तो उसको इग्नोर ही कहूंगा मैं अदृश्य नहीं कहूंगा जिन्होंने इग्नोर किया या अदृश्य समझा हमको वो भी कभी कभार हमको ये प्रयास कर रहे हैं बताने का कि भाई साहब हम आपके मित्र हैं अरे भैया मित्र नहीं हो आप सवाल यह है कि जब आपकी आवश्यकता थी तो आपने इनविजिबल समझा आज आपको क्यों आवश्यकता पड़ रही है इसलिए आवश्यकता पड़ रही है क्योंकि अब सब अलग हो गए हो अब आपको समझ में आ रहा है कि भाई साहब वो स्पोक व्हील और रिम जो है वो अलग हो चुके हैं अब आप मात्र एक स्पोक साइकिल की एक तिल्ली है और वो तिल्ली का वैल्यू किसी का नहीं है हर तिल्ली अलग अलग पड़ी हुई है तो साहब अब मैं यहाँ पर कोई नेगेटिविटी लाने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं केवल ये कह रहा हूं कि एक प्रयास समूहबद्ध होने का किया जा सकता है अब यहाँ पर एक छोटी सी सलाह और देता हूं कि कल जैसे मैं अकेलापन महसूस कर रहा था तो यहाँ पर मुझको एक मुझको भी एक प्रयास करने की आवश्यकता थी क्या होता मुझको लोगों ने अदृश्य समझा मगर क्या मैं कोशिश नहीं कर सकता था दृश्य होने की क्या मैं कोशिश नहीं कर सकता था कि मुझको आ, ब, मतलब शायद मैं किसी यूटिलिटी का नहीं होता परंतु ब, लोगों के बीच में जाके खड़ा तो हो सकता था परंतु मैंने भी ये नहीं किया अब साहब, मैं आज की बात तो यहीं पर समाप्त करूँगा केवल ये कहने के साथ कि देखिए हमें से हर एक के अंदर कुछ ना कुछ समस्याएं तो है परंतु अगर हम अपनी समस्या को पहचान लें और उसका उसका समाधान दूसरों से अपेक्षा ना करके उस समस्या का समाधान भी खुद ही ढूंढने की कोशिश करें तो शायद बात बन सकती है तो चलिए साहब बात बनाएंगे बात करते रहेंगे बातें करते रहेंगे बातें चलती रहेंगी तो आज के लिए बस इतना ही आपने अपना बहुमूल्य समय दिया उसके लिए धन्यवाद है और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और आशा है कि अगले हफ्ते कुछ मनोरंजक बातें लेकर निकलेंगे भैया बहुत सीरियस बातें हो गई हैं बहुत दिनों से मैं भी थोड़ा मतलब मुझे लगता है कि मैं ज्यादा ही सीरियस बातें करने लगा हूँ यार हर समय ऐसी गंभीर बातें करना मुझे तो अच्छा नहीं लगता बताइएगा आपको अच्छा लगता है क्या चलिए फिर मिलते हैं जो दि के नोना को मुख फिर बुरा तब मुख फुटे तो मथा एक रेत मुख फुटे तर मथा एकलादी तोर डाक सुनी क्यों से तब एक चल री जो तुर सुनी क्यों नल रे